श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध दंतवक्र और विदूरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शुषपाल शाल्व और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवकत्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधम का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 परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो इसलिए मति आज मैं तुम्हें अपनी बज्र करकश गा से चूर चूर कर डालूंगा मूर्ख वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो फिर भी हो शत्रु ही जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला रोग कोई रोग हो मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ उनका मुझ पर ऋण है अब तुम्हें मार कर ही मैं उनके ऋण से ऊण हो सकता हूँ जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है वैसे ही दंत ने अपने कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुँचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण ट से मश न हुए उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोदी गदा संभालकर उससे दंत के वक्षस्थल पर प्रहार किया गदा की चोट से दंतवक्र का कलेजा फट गया वह मुंह से खून उगलने लगा उसके बाल बिखर गए भुजाएं और पैर फैल फैल गए निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा परीक्षित जैसा कि शिषपाल की मृत्यु के समय हुआ था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 भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र जब भगवान श्री ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से आयाट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल्व उसके विमान शौभ दंतवक् और विदुरथ को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 विक्रमसह पृथुदक बिंदुसर तीर्थकूप सुदर्शन तीर्थ विशाल तीर्थ ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए परीक्षित तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्य कर रहे थे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 इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास पुराण धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है यह विनयी नहीं, नहीं उद्दंड है इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है जैसे नट की सारी चेष्टाएँ अभिनय मात्र होती है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 फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए होनहार ही ऐसी थी सूर्य जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे सबके चित्त खिन्न हो गए उन्होंने देवाधिदेव भगवान बलराम जी से कहा प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया यदुवंश यदुवंशरोमणे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 को पवित्र करने के लिए हुआ है यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी भगवान बलराम ने कहा मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित अवश्य करूँगा अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए आप लोग इस सूत की लंबी आयु बल इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ ऋषियों ने कहा बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए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 अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं ऋषियों ने कहा बलराम जी इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है यजनंदन वह यहां आकर पीप खून विष्ठा मूत्र शराब और मांस की वर्षा करने लगता है आप उस पापी को मार डालिए हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए बारह महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी